कठपुतली का नाच जब बिगड़ा तो मूर्ख दर्शक क्या कहेगा कठपुतली ठीक नहीं है लेकिन वैज्ञानिक क्या कहेगा सूत्रधर अच्छा नहीं है क्यों श्री भरद्वाजी ने कहा तुम दोषी नहीं श्री कैके दोषी नहीं दोषी सरस्वती के ठीक ये भी नहीं ठीक क्या ये भी ठीक क्यों नहीं है कि महर्षि के सामने सूत्रधर आ गया और सूत्रधर में ऐसा सूत्रधर आ गया कि जिसमें दोष की कल्पना नहीं की जा सकती ये कठपुतनी कौन है ये कठपुतली सरस्वती है सरस्वती रूप रूपी कठपुतली को नचाने वाला जो सूत्रधर है वो दोषी है लेकिन उसमें दोष की कल्पना नहीं किया शारदारू नारी स्वामी और उसका राम सूत्र धरत इसलिए कोई दोषी नहीं है हे भरत इसके ऊपर विचार ही छोड़ दो इसके ऊपर विचार छोड़ दो इतना सुनोग राम जी का तुमसे बड़ा प्यार है बहुत प्यार है और उसका वर्णन किया और उसके बाद यह कहा कि भरत मेरी दृष्टि में दुनिया में सबसे महान तुम हो अह दुनिया में सबसे महान तुम हो संसार के क्षत्रियों में सबसे बड़ा कुल सूर्य कुल है और सूर्य कुल में सबसे बड़े राजा भगीरथ हुए क्योंकि वे गंगा लाए और गंगा जिनके चरणों से निकली है उन राम जी को लाने वाले श्री दशरथ जी उनसे बढ़ गए लेकिन राम जी जिससे आते हैं उस प्रेम को लाने वाले तुम हो इसलिए तुम्हारा दर्जा संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में है। भूप भगीरथ सुरसर आनी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुनगन बरण न जाही अधिक कहा जिसम जग राम स्नेगट भे आये जे हर ही नयन कबू निरखे नहीं अघाए लेकिन कीरति विधु तुम की न अनूपा जह बस राम प्रेम विघ रूपा इसलिए तुमसे बड़ा कोई नहीं अब भरत जी की भरत जी का अपना ध्यान है अरे भरद्वाज जी का इसको हम आप झूठा नहीं कर सकते हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं कि भरत जी अगर हमसे पूछोगे तो हम तो राम जी से भी तुम्हारी महिमा ज्यादा जानते हैं महर्षि ठीक कह रहा हूं ये कोई मैं कोई चाटुकार नहीं चाटुकार नहीं हूं मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं मेरे मन में किसी के प्रति राग नहीं और किसी के प्रति द्वेष नहीं और राग नहीं द्वेष नहीं तो चाटुकारिता हो ही नहीं सकती सुन हु भरत हम झूठ न कह उदासीन तापस तापसही जब हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता है साधु कभी झूठ बोलेगा तपस्वी कभी झूठ बोलेगा झूठ बोल के अपने पुण्य का तपस्या का क्षय करेगा सुनो आज मैं घोषणा कर रहा हूं क्या कि मैंने जीवन भर साधनाएं की हैं जीवन भर तपस्याएं की हैं मेरी सारी साधनाओं का फल मुझको मिल गया भरत मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे श्री सीता राम लक्ष्मण के दर्शन हो गए सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम से दर्शन पावा अब हमसे कोई पूछे कि लक्ष्मण राम सीता के दर्शन का भी कुछ फल हो सकता है कोई ना बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूं कि ही फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा श्री सीताराम नाम महाराज की जय बहुत हल्की आवाज है श्री सीता नाम महाराज की जय शाम इस प्रकार से श्री जी महाराज ने भरत जी का महत्व वर्णन किया हमारे आपके लिए आज भरतलाल जी ने अपना दुख निवेदन अयोध्या भी नहीं किया अपना दुख निवेदन अयोध्या भी नहीं किया मैं क्यों दुखी हूं अयोध्या भी नहीं बताया आगे भी नहीं बताया एक कई बार बताया है वो भी भरद्वाज जी के सामने कि महर्षिय में क्यों दुखी हूं मेरे दुख का कारण क्या है अब मेरा दुख है क्या लोग सोचते हैं कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी मां की वजह से राम जी जंगल गए संभव है लोग कहते हैं है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि दुनिया मुझे दुष्ट कह रही है संभव है लोग सोचते हैं कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा यह भी संभव है लोग समझते हैं कि मैं पिताजी के मरने के दुख से दुखी हूं हो सकता है ये भी सही हो लेकिन स्वामी मुझे इसमें एक दुख भी नहीं है न मातु कर तब कर सोचू नहीं जानी न ही दुख जी अजानी पोचू ना ही न डर बिगड़ ही पर लोकू पितहू मरन कर ना ही न सोकू सो क्या है के राम लखन सी बिनु पग पही करी मुनि बेस फिरत बन ब यही दुख दाह दहती भूख नीन न राती यही कुरोग कर औषधि नही आदि इस प्रकार से मुनि ने प्रसन्न होकर के श्री भरत को आज्ञा दिया आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें आतिथि प्रेम प्रिय हो आप मेरा स्नेह आतिथ्य स्वीकार करें और आपकी सेना आपके जितने परिवार के लोग हैं जितने कुटुंबी हैं घोड़े हाथी सब के सब मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और महाराज बड़ा विशाल काम किया महाराज श्री भरद्वाज ने सबका आतिथ्य किया सब भरद्वाज जी महाराज का भी आतिथ्य किया ध्यान दीजिएगा भरदराज का आतिथ्य श्री राम जी का भी आतिथ्य किया क्या एक बहुत बड़ा महल बनवाया महाराज और सबके लिए तो सब आतिथ्य किया अरे महाराज दूध की घी की घी के तालाब बन गए बड़े बड़े हा बड़े बड़े तालाब बन गए अब क्या क्या मैं वर्णन करूंगा तो कम छोटा वर्णन करूंगा तो भी पंद्रह मिनट लगेगा इतना बड़ा आतिथ्य किया उन्होंने भरत जी का आतिथ्य एक बहुत सुंदर महल और उस महल में बड़ी सुंदर साज सज्जा और एक बहुत सुंदर सिंहासन भरत जी के बैठने की और वहां पर सेवक सब कुछ भरत जी महाराज गए और उस महल में जाने के साथ उस आश्रम को देखने के साथ वहां अपनी आराध्य श्री राम जी की मूर्ति को पधरा दिया और श्री राम जी की मूर्ति को पधा करके वहां पर पूरा राज समाज लगा दिया उनको यहां उनको यहां उनको ये यह सेवा उनको पंखा दे दिया उनको झाली दे दिया और स्वयं चवर लेकर के ढूंढने लग गए और चवर ढूंढते ढूंढते रात्रि व्यतीत हो गई सवेरा भरद्वाज जी महाराज की कठोर परीक्षा थी और इसका प्रमाण शिवल वाल्मीकि रामायण में मिलेगा यह ग्रंथ सब जगह मिलता है जो मैं बता रहा हूं है ना सियाराम इस प्रकार संपत्ति चकई भरत चक अब ये भरत चक है ये गोस्वामी जी महाराज ने यहां पर इशारा किया है संपत्ति चकई भरत चक मुनिया ये सुखिल दोहा बिल्कुल इशारा कर रहा है श्री वाल्मीकि की कथा की। ही पीजरा भा ओर राी महाराज मुनि की आज्ञा प्राप्त करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे रास्ता मार्ग में आए जब आगे आए हमें कथा याद आ रही है वो तो कहा लिखी है मैंने ये अनता मैंने किसी संत से सुनी है। लड़कपन में सुनी है संस्कार मेरे मन पर है कथा बड़ी अच्छी है श्री राम जी जंगल जा रहे थे सी राम सी सीता सी लक्ष्मण तीनों थे आगे आगे राम जी पीछे पीछे उनके पीछे लक्ष्मण पता नहीं कहां से एक भयंकर नुकीला कांटा आ गया और वो कांटा सी किशोरी के पाजतल में लगा मैं बहुत उसको उसका कोमल अंश छोड़ के कहूंगा श्री किशोरी जी बैठ गई लक्ष्मण जी महाराज आंखों से आंसू बहाते हुए मां के चरणों की ओर झुककर उस कांटे को निकाल रहे भगवान रघुनंदन ने श्री रामचंद्र जी ने कहा आई वसुंधरे आई पृथ्वी आज मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं पृथ्वी ने कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई मैया सीता उसी समय लगी कहने कि माता तुमसे भूल नहीं हो गई है मेरा विधाता प्रतिकूल हो गया है नहीं तो मां किसी को कांटे चुभती है आज मां तूने कांटा चुभाया है केवल तूने नहीं चुभाया है ये मेरे पूर्व पुरुष ये सूर्य इनका इतना प्रचंड स्वरूप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था और मैया आपके सामने जो प्रार्थना कर रहे हैं इनका भी मैंने कठोर स्वरूप आज देखा है क्या दर्भांकुरेन रचिता जरनी बने में मां कांटी चुभ हो रही है प्राण प्रियो भी बदति त्वरित प्रया जल्दी आ जाओ ऐसो कृत कुलपति तपति प्रचंडम बामी विधौ वाम मयम भी विश्व मैया आज आपसे भूल नहीं हुई आज मेरा भाग्य प्रतिकूल हो गया है झर झर झर झर आंसू बह रहे हैं श्री लक्ष्मण के श्री राम के श्री भूमि के पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता साक्षात प्रत्यक्ष हो गई रघुरंदन वैसी भूल नहीं होगी भगवान ने कहा पृथ्वी तुमने गलत समझा है अगर सीता के मार्ग में कांटे आते हैं तो जरूर चुभे अगर सी सीता के चरणों में कांटे नहीं चुभेंगे तो भारतवर्ष की संस्कृति को राह कहां से मिलेगी भारतवर्ष की देवियों को रास्ता कहां से मिलेगा इसलिए इनकी चरणों में कांटे अगर आते हैं तो चुभे ये मेरी प्रार्थना नहीं और मैं जो कहता हूं कि आ जाओ वो इसलिए कहता हूं कि सीते अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो रास्ता तय कैसे होगा हे पृथ्वी हे वसुंधरे सी सीता के मार्ग में कांटे आते हैं तो चुभे इसलिए पतिप्रता शिरोमणि का मार्ग प्रशस्त होगा आदर्श प्रशस्त होगा लक्ष्मण के मार्ग में कांटे आते हैं जरूर चुभे अगर नहीं चुभेंगे तो सेवक धर्म का आदर्श कैसे उपस्थित होगा अगर मेरे मार्ग में कांटे आते हैं पृथ्वी जरूर चुभे निश्चित चुभे लोक नायक का उदात्त स्वरूप कैसे विकसित होगा मखमली सेज पर सोकर की सेवा नहीं होती है लोग की शासक का कर्तव्य क्या है राजा का कर्तव्य क्या है वो राम जी बता रहे हैं हमको श्लोक अभी याद आ जाएगा नहीं याद आ जाएगा तो की उत, भागवत के महान विद्वान श्रीनाथ जी बैठे हैं बता देंगे श्रीमद भागवत के नवम स्कंध में श्री चरित्र वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जो सबसे बड़ा स्मरणीय स्वरूप है वो क्या है स्मरताम हृदय पिण्य स्मरताम हृदय आगे स्मरताम हृदय पिण्य विद्धम दंडक कंटक भगवान का दंडक कंटक विद्ध रक्त से लथपथ वो चरण भक्तों को भक्तों के हृदय में सर्वदा निवास करते सज्जनों जब कभी धर्म का नाश होने लगे तो सोचा करो इस धर्म की बचाने के लिए राम ने क्या किया है सियाराम, राम रामचरित मानस में वेदों ने स्तुति किया है राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राम का कि आपके मखमली पादपीठ पर रखे हुए चरणों को देखकर करके हम भूल नहीं रहे हैं क्या बन फिरत कंटक किर पद पदकंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भया भगवान ने कहा पृथ्वी अगर मेरे रास्ते में कांटे आते हैं जरूर गड़े श्री लक्ष्मण के रास्ते में कांटे आते हैं जरूर गरें परम सुकुमारी मिथिलेश राजकुमारी भगवती जनकनंदिनी श्री जानकी के रास्ते में कांटे आते हैं जरूर गरें हम रोलेंगे हम बिसूर लेगी हम दहाड़ मार लेगी लेकिन जनकनंदिनी को हृदय में लगा करके उस कांटे को निकाल लेंगे सियाराम मेरी एक बात को सुनिएगा लेकिन पृथ्वी मेरी प्रार्थना दूसरी है मेरा भरत जब आवे तो उसके चरणों में कांटे मच्छो देना जो पृथ्वी ने कहा प्रभु अगर आप सहलेंगे श्री सीता सहलेंगी तो भरत जी तो संत हैं संत तो तीक्षा संपन्न होता है पृथ्वी तुमने भरत की परिभाषा गलत की है संत की भी परिभाषा गलत की है श्री भरत के संतत्व में कोई कमी नहीं उनके तीतीक्षा में कमी नहीं संत दुखी होता है तो दूसरे के दुख से दुखी होता है जब सी भरत के चरणों में इस प्रकार कांटे घड़ेंगे तो भरत ये नहीं सोचेंगे मेरे चरणों में कांटे घड़े भरत हाय करके बैठेंगे और उस समय सोचेंगे कि मेरे राम जी के चरणों में इसी प्रकार कांटे चुभे होंगे मेरी मैया के चरणों में इसी प्रकार कांटे चुभे होंगे मेरे लाडले लाल लक्ष्मण के चरणों में इसी प्रकार कांटे चुभे होंगे और जब भरत इस प्रकार सोचेंगे उस समय कहीं अनर्थ न हो जाए पृथ्वी इसका ध्यान रखना पृथ्वी ने आश्रषण करते हुए कहा प्रभु अब न किशोरी के चरणों में कांटे चुभेंगे और न भरत के चरणों में कांटे चुभेंगे सियाराम राम अब यहाँ पढ़े भरत की यात्रा हो रही है अब वो कथा यहाँ ध्यान देखी दशा बर सही फूला भई मृदु मही भई मृदु मही मग मंगल मूला किए छाया जलद सुखद बहे बरबात तस मग भयू न राम कह भा, भा ही जा अब आप समझ लिए मैंने इस कथा को क्यों महत्व दिया जब जब कही नहीं लिखी है गोस्वामी जी किया कि चौपाइया ये, ये दोहे उस कथा को स्पष्ट कर रहे हैं राम जी श्री भरत जी महाराज चले जा रहे हैं यमुना जी रास्ते में आई यमुना जी का अतिक्रमण किया है सारे नगर के लोग दौड़ दौड़ करके श्री भरत जी का दर्शन कर रहे हैं कोई कहता सखी सखी कि देख वही तो नहीं है जब ही कुछ दिन पहले गए थे देख देख देख, देख वही तो नहीं है ही सप्रेम एक एक पाही राम लखन सखी हो ही नाहीं। देख देख के हाँ बिलकुल सखी ठीक कह रही है बय बपू बरन रूप सोई आली वही बे वही बपू वही वर्ण वही रूप कोई अंतर नहीं है वही सील, वही स्नेह चलते भी उसी तरह। तरफ बबू बर्ण रूप सोयाली शील स्नेह सरिस एक बड़ी बुद्धिमती थी तर्क शास्त्र में निष्णात बुद्धि थी उसकी उसने कहा सखी है तो सब कुछ वही लेकिन अंतर है क्या अंतर है कि वे वे सन सो सखी सखी वह वेश नहीं देख ले अंतर वह वेश नहीं है असीन संघा और श्री सी सीता जी साथ में नहीं है बड़ी बढ़िया बात है और तीसरा के आगे अनि चली से तुरंगा ये तुरंगनी सेना जा रही है वेशन सो सकी ये जीव ब्रह्म का अंतर है वह वेश नहीं है ब्रह्म सशक्त है सशक्ति शक्तिमान है और जीव को वायुकरण की आवश्यकता है आगे अनिचली से तुरंगा चौथा अंतर न ही प्रसन्न मुख पांचवा अंतर मानस खेदा सख संदेह हो तही भेदा अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा नीचे चौपाई सुन ले ताश तरक तीय गन मन मानी ताश तरक तीय गन मन मानी और कहा सकल ते सम नयानी इस प्रकार से चले जा रहे हैं लोग कह रहे हैं वाह चलत पयादी खात फल पिता दीन तजिराज जात मनावन रह भरत सरिस को आज इधर सी भगवान राम के यहां हमें आज ब्रह्म मूर्ति की बेला है भगवान श्री राम बैठे हैं लक्ष्मण जी सेवा में संलग्न है भगवती जनकनंदिनी सरकार के पास बैठकर कर के आंखों में आंसू भर करके गदगद कंठ से आर्द्र कंठ से स्खलिताक्षरों में कह रही हैं मेरे नाथ मेरे स्वामी आज मैंने दुस्वप्न देखा है वहां आराम रजनी अवशेषा जागे सी सपन अस देखा हे रघुनंदन हे रामचंद्र हे परमात्मल आप जाने कैसा सुप्न है हमने देखा है बहुत बड़े समाज के साथ आपके लाडले भारत आ गए हैं आपके वियोग के ताप में संदिग्ध है ऐसा मैंने देखा है हे प्रभु जितने साथ में लोग हैं सब के सब मलिन मन हैं, दीन हैं, दुखी और हे स्वामी मैंने अपने सासुओं को कुछ दूसरी ही तरह देखा है अर्थात मैंने उनको उनके मस्तक को सौभाग्य सिंदूर से रहित देखा है मैंने उनके हाथ में चूड़ियां नहीं देखी हैं मैंने सौभाग्य के आभूषणों से रहित देखा है मैंने उनको सफेद वस्त्र में लिपटे हुए देखा है देखी सास आन अनुहारी भगवान तो सब कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ जानते हैं लेकिन भाव के। भाव प्रवणशील अभिनंदन का हृदय हाहाकार कर उठा सारा चित्र उनके आंखों के सामने नाच उठा तो सुनि सी सपन भरे जल लोचन लक्ष्मण सपना अच्छा नहीं है उसी समय कुछ शोर सुनाई पड़ा पशु पक्षी भक्ति हुए दिखाई पड़े भगवान ने कहा लक्ष्मण देखो क्या है किसी ने कहा भरजी आ रहे किसी ने फिर आगे कहा भरजी अकेले नहीं है चतुरंगिनी सेना के साथ सेन न संग चतुरंग न भगवान लगे सोचने मेरा भरत मेरे पास आया है सबको लेके आया है मेरे चरणों में अगर ये प्रार्थना करेगा कि प्रभु आप लौट चलो राम जी अपने को तौल रहे हैं हे रघुनंदन हे रामचंद्र क्या तुम्हारे में हिम्मत है कि न लौटू सोच रहे हैं क्या करें यही बात और कोई चिंता नहीं चिंता केवल यह है कि मेरा भरत अगर हट कर लेगा तो मैं क्या करूंगा है? फिर समाधान हो गया ना ना ना मेरा भरत ऐसा नहीं है मेरे भरत को जो मैं कहूंगा वो करेगा क्या विश्वास है समाधान भा तभी यह जानी भरत कहे मह तीन विशेषण है मैं खाली निगाह दौड़ा रहा हूं आपकी इसके इसके ऊपर बहुत ध्यान करिएगा भरत कहे मे साधु लक्ष्मण जी महाराज देखो अपना अपना धर्म समय समय पर आता है उसको आप रोक नहीं सकते लक्ष्मण जी महाराज की लक्ष्मण जी महाराज अपने आराध्य के मुखड़े पर चिंता की रेखा देख नहीं सकते उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी के मुखड़े पर चिंता अब अपने ढंग से उन्होंने सोच लिया कि स्वामी राज्यपद ने किसको कलंक नहीं दिया ध्यान से सुनिएगा राज्यपद ने किसको कलंक नहीं दिया यही ना राजमत दीन कलंकु इस राज्य मत को जो भी पीता है वो मतवाला हो जाता है जो अचवय नृप माते और कहते कहते कि स्वामी आपको हमको मारने के लिए भरता रहे लेकिन ऐसा नहीं होगा आज मैं राम जी के सेवक वीर में कह रहे हैं इतना पहले शांत रस में शुरू किया है और फिर इतना कहत नीति रस भूला रण बढ़िया, इसको भी हम साहित्यों को खाली दृष्टि दिलाते जा रहे हैं रण रस बिटप पिलक मुस फूला और तुरंत उठकर जोरी जोर रजाय सुा मनो वीर रसोव जागा स्वामी आज्ञा दे आज मैं राम जी के सेवक होने का यश ले लूंगा आज समराण में भरत जी को शिक्षा दे दूंगा जैसे हाथियों के झुंड को अकेला सिंह कुचल डालता है जैसे लवा नाम के पक्षी को बाज लपेट में ले लेता है उसी प्रकार तैसे ही तई सेन समेता सहोदर समझ करके शत्रुघ्न के ऊपर कृपा नहीं करूंगा इसलिए अलग कह रहे तैसे ही भरत सेन समेता सानुज निदरी निपात खेता जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा महाराज थरथरा उठी धरा पृथ्वी थर थर थर करने लगी जग भय मगन गगन भय बानी धन्य हो लक्ष्मण धन्य हो लक्ष्मण लेकिन ऐसा सहसा नहीं करना चाहिए अब जरा श्री राम जी को देखें श्री राम जी क्या कर रहे हैं अन्य रामायणों में और यहां तुलसीदास जी के रामायण में बड़ा अंतर बहुत अंतर राम जी ने लक्ष्मण को डांटा नहीं नहीं डांटा डांटा नहीं फटकारा नहीं कि लक्ष्मण तुम ठीक गए हो धन्य हो करुणा सागर धन्य हो वचन रचना नागर अने राम जी को ये बात कैसी लगी होगी जरा सोचो भरत जी महाराज राम जी के हृदय में निवास करते हैं और उनके लिए किसी ने मारने को कहा हो क्या भावना होगी और रामजी का भाई राम जी के भाई को मारना चाहे कितना क्लेश हुआ होगा लेकिन धन्य हो रघुनंदन सब कुछ सह करके शुरू कर रहे हैं सुन देखिए लक्ष्मण तुमने ठीक कहा एकदम यही शुरू कर रहे कही तात तुम नीति सोहाई तुमने बहुत अच्छी नीति कही है भैया मैं समर्थन कर रहा हूं कि सबते अतिक कठिन राजमद भाई राजम सबसे कठिन मध है दो तीसरा वाक्य और समर्थन का है जो वच वे नृपमाते जो पिएगा वही मतवाला होगा तीन वाक्यों में समर्थन चौथा लेकिन लक्ष्मण के कान खड़े हो गए लेकिन क्या होगा लेकिन लक्ष्मण तुमने अभी कहा कि भरत नीति रथ साधु सुजाना तुमने भरत को साधु कहा ना लक्ष्मण राजमत में वह मत वाला होता है जिसने साधुओं की सभा का सेवन न किया हो और जो स्वयं साधु हो वो कैसे मत वाला हो एक, -एक भाग का उत्तर दिया एक एक भाग की का उत्तर दिया है और अंत में कहते हैं मैंने माना कि राजमत विकराल मत है मैंने माना कि कांजी के खट्टे बूंद कांजी जानते हैं कांजी काजी सब काजी कांजी एक खट्टा खट्टा पदार्थ जिसमें बड़े बड़े भी डाले जाते हैं कांजी के बड़े लोग खाते होंगे कांजी कांजी का खट्टा बूंद कांजी की जगह नींबू समझ लो आप ये तो सब जानते हैं नींबू नींबू के खट्टे नींबू के खट्टे बिंदुओं में रस दूध फाड़ने की शक्ति है लेकिन लक्ष्मण क्या वो नींबू के चंद खट्टे बूंद क्षीर समुद्र को फाड़ सकते है राजमत में लोगों को मतवाला बनाने की शक्ति है लेकिन वो राज्य मत क्या गंभीर प्रेम समुद्र भरत को भी फाड़ सकते बना सकता भरत हो नाज मद हरिहर मद पाई कबह की काजी सीकरण छीर सिंधु बिन अर्थात भरत छीर समुद्र है बहुत बढ़िया भाव सुनिए ध्यान से छीर सिंधु कहने का भाव छीर सिंधु जब हम कहेंगे तो आपके मन में क्या झांकी आएगी आपके मन में क्या झांकी आएगी छीर सिंधु शब्द सुनने के साथ साथ आपके मन में आएगा ना कि शेर सैया उसके ऊपर श्री श्रीनारायण श्री लक्ष्मी जी पाठ संवाहन कर रही हैं, एक कमल नाभि कमल से उस उसमें ब्रह्मा बैठे हैं ये झांकी आएगी नहीं आएगी बगैर कुछ कहे सुने खाली छीर समुद्र कह दे तो झांकी आएगी नहीं आएगी हाथ बताओ सब कह रहे हैं। आ जाएगी ना यही झांकी आएगी क्षीर सिंधु कहने का भाव सरकार के लक्ष्मण भारत का हृदय क्षीर समुद्र है और क्षीर समुद्र में भगवान लक्ष्मी नारायण निवास करती भारत का हृदय क्षीर समुद्र है उसमें सीताराम निवास करते हैं। जिस हृदय में सीता राम निवास करते हैं उस हृदय को मत वाला कोई राज मत कर सकता है भरत नहीं हो इन विधि हरिहर पद पाए कबों की कांजी सीकरण छीर सिंधु भरत हृदय से राम निवासु तह की तिबिर जहा प्रकाशु। भगवान ने कहा भरत पृथ्वी क्षमाशील है वो अपनी क्षमा का परित्याग कर दे भारत अगस्त जी महाराज समुद्र शोषण की सामर्थ्य रखते हैं वो अगस्त गोखुर गोखुर ने समझ दो चिल्लू समझ चिल्लू पर पानी में वो अगस्त डूब जाए गोखुर में डूब जाए हे लक्ष्मण बारह बजे के सूरज को अंधकार लील ले ये भी संभव है आकाश अनंत है उस अनंत में आकाश में मेघों को रास्ता न मिले या वो मेघों में मिल जाए सुमेर पर्वत मच्छर की फूक से उड़ जाए ये सब संभव है लेकिन भारत को राजमध होना संभव नहीं है भाव क्या ये पांच तत्व तो कहे गए छित जल पावक गगन समीरा साज सज चमा छोनी एक गोपद जल बूढ़े घटजोनी दो छिथ जल पावक पावक तरुण तत्व तो है, तीन छीत जल पाव गगन गगन मगन मक मेघई मिलई समीरा वायु मसक फूक मकमेरु उड़ाई ये पांच भौतिकी सृष्टि इधर की उधर हो जाए ये संभव है लेकिन मेरे भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता मेरा भरत कभी राजमत में व्याप्त तो नहीं हो सकता कहत तो भरत गुणशील स्वभाव आज राम जी ने सोचा था कि भरत जी को सब आज लक्ष्मण को बता देंगे कि भरत क्या है क्या ही अच्छा होता कि बता लेते लेकिन बता नहीं पाए क्यों नहीं बता पाए कहत तो भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोज मगन रघुरा राम जी डूब गए रामजी भरत के प्रेम समुद्र में डूब गए तो बोलते रहते डूब गए तो क्या हुआ बोलते रहते ये मेरी तरह कोई नासमझ और मूर्ख ही कह सकता है आप कैसा बुद्धिमान तो नहीं कह सकेगा अरे जल में लेके जल में रह के डूब के बोलेगा कोई आज तो कोई बोला है अरे आज तो कोई बोला है अच्छा एक बार एक बात करो जमुना जी में कल जाना और कल जाकर के आसे डूब राखो ऐसे नाक दबा के डूबना और डूब करके बोलना बोलोगे गहरों प्रेम समुद्र है हमारे समझ में ये दोहा श्रद्धे भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार का है जहां तक तो मेरा ख्याल है गहरों प्रेम समुद्र है उसमें डूबे चतुर सुजान डूबे सो गोले नहीं अब बोले सो अनजान कौन बोले राम जी इधर भरत जी महाराज आ रहे हैं भरत जी के हृदय में बड़ा स्नेह है उस स्नेह का यहाँ इतना सुंदर दर्शन हुआ है आप पढ़ना हम तो आपको सूची बता रहे हैं कि यहाँ ये है यहाँ ये है यहाँ ये है। केवल सूची वो सूची सूची लिखने वाले उतनी अच्छी तरह नहीं बता सकते इसलिए मैं थोड़ा और बढ़िया बता रहा हूं घर में जाके पढ़ना अच्छा मैं तो रामायण के पढ़ने की लगन जगाने के लिए आया हूं कथा सुन, सुनाने मैं क्या कथा सुनाऊंगा कथा सुनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं सिया अब आगे भरत जी महाराज श्रीराम जी के पास पहुंच गए निषाद राज ने ऊंचे चढ़ करके बताया महाराज वो है श्री राम जी वो देखिए उधर भगवान श्री राम का दर्शन करिए श्री निषाद राज ने बताया श्री भरत जी महाराज ने दर्शन किया आप भी दर्शन कर लें। कैसा दर्शन है एक सुंदर सी बेदी बेदी चौथरा एक सुंदर सी बेदी और आपको बता दूं, ये बेदी किसने बनाई है आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिसने बनाया है और जिसने बनाया है उसकी मां भी कल्पना नहीं कर सकती और जिसने बनाया है उसकी सासू भी कल्पना नहीं कर सकती बेदी किसने बनाया है बट छाया बेदी का बनाई किसने बनाया है कि ने जो पानी सरोज सुहाई परम सुकुमारी भगवती भासुती परम बत्सला परम साध्वी करुणामयू सी सीता ने अपने हाथ से बनाया है और उस बेदी क्यों बनाया है कि ठाकुर इस पर सत्संग करेंगे उसी बेदी पर ठाकुर सत्संग करते हैं अब आज दर्शन करें भरत जी कर रहे हैं। कि बेदी पर मुनि साधु समाज उस बेदी पर मुनियों और साधुओं का समाज और सीता के सिर भगवान भी विराजमान है सीए सहित राजत रघु राजू बल कल बसल जटिल तनु श्यामा जनमुनि बेश की नरतिका कामा बड़ा भावपूर्ण है क्यों कहा है? इसका आशय है महाराज हाँ ऐसे नहीं कहा है कुछ और भी कह सकते कर कमलनी धनु की जरनी हरनी हसी हेरत श्री भरत जी महाराज ने दर्शन किया अपने आराध्य श्री राम का अपनी आराध्या भगवती श्री जनकंदिनी का अपने लाडले बात्सल्य भाजन लक्ष्मण का और दूर से कुछ दूर से पाहिनात नही पाही गोसाई भूतल परेऊ लख टिकी नाई हे नाथ रक्षा करो हे गोसाई रक्षा करो ऐसा कहकर करके जमीन पर लकुट की भांति गिर पड़े सरकार ने सुना होगा लेकिन उठाया नहीं जब लक्ष्मण जी ने कहा तब उठाया क्यों ऐसा ही नहीं पसंद जब लक्ष्मण जी ने कहा तब उठाया एक ने कहा हमने सुना कि ठाकुर आज अन्य मनस्कें लक्ष्मण जी के बातों से इसलिए सुना नहीं एक ने कहा कि ठाकुर की पीठ उस तरफ है इसलिए ठाकुर ने सुना नहीं इस तरह से कई लोग कई भाव कहते मैं कहता हूं मेरे राम जी ने सुना नहीं भक्त की पुकार नहीं सुनी भक्त की आर्तवाणी नहीं सुनी हम एक पद कहा करते हैं अक्सर कहा करते हैं चीटी समझते हैं ना चीटी चीटी ब्रजभाषा में चेटी कहते हैं हमारे अवध में चीटी कहते हैं अब्रज भाषा में चेटी कहते हैं है ना और अंग्रेजी वाले आंटी कहते हैं आंट कहते हैं आंटी नहीं ध्यान दे तो चीटी चीठी चीटी, चीटी सूक्ष्म प्राणी और उसके पैर में पहना दो पायल चींटी चींटी के पैर में पहना दो पायल और उस पायल में हो रुनुक झुनुक की आवाज हुँ? कोई सुनेगा चींटी के पग नूपुर भाजे असोभी साहब सुनता है कबीरदास जी कहते हैं एक मुल्ला को ललकारती हुई कहती क्या बांग दे रहा है झुठे अल्लाहो अल्लाह क्या बांग दे रहा है उसी को कहते है मुल्ला दे बांग चींच के बग नूपुर बाजे हमको तो इतना याद है इधर उधर का नहीं याद है चींची के बग नूपुर बाजे सोभी साहब सुनता है।, है और वो ठाकुर श्री भारत के हृदय की हृदंत्री की मधुर ध्वनि को सुन नहीं पा कैसे संभव है बैकुंठ में बैठा हुआ ठाकुर मृत्युलोक में हाथी की पुकार को सुन सकता है, है। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास और वो पड़े महाराज मैं भागवत नहीं कह रहा हूं वृंदावन में क्या भागवत आज बड़े बड़े विद्वान है हमारी कौन सुने सोन सर सिर्षवा गरुदरिम आह खे उपाध्य चक्रम दौड़े आ रहे महाराज और गरुड़ के पीठ से दूसरा आव, दूसरा अवतार हो रहा है गरुड़ के पीठ से क्या है सहसावती से पीड़ित तो मजस सहसा अवतीर्य स देखिए देखिए अवतार हो रहा है तम, तो है। आजा, आजा तम तो है। पीड़ से पीड़ित मजह अजह अजह शब्द है तम बीक्ष पीड़ित तो मज़ सहसा गरुड़ के पीठ से अवतीर्य तम से पीड़ित मज़ सहसा अवतीर्य सग्राह मासु सरस कृपयच्चार ऐसा ठाकुर है जो मृत्युल की आवाज वैकुंठ में सुनता है एक भाव किसी भक्त ने बड़ा बढ़िया कहा है कि कितनी त्वरा है कितनी जल्दी है कि वैकुंठ में सुन करके श्री लक्ष्मी ने कहा कहा जा रहे हो के हाथी को उद्धार करने के लिए लेकिन पूरा कह नहीं पाए हार रही भवन मध्य थी गयंत पास में इतना याद है भला हार रही भवन मध्य अथी गयन पास में तो लक्ष्मी से कहा अति कहते कहते हाथी को उठा लिया राम जी मेरे कहने का मतलब ऐसे ठाकुर उन्होंने भारत की आवाज नहीं सुनी असंभव असंभव त्रिकाल में असंभव आज ठाकुर उठाने कई भाव हैं एक भाव और बड़े संक्षेप में श्री राम जी ने सोचा कि मेरा लक्ष्मण परम निश्चल परम निष्काम परम पवित्र शुद्ध दुग्ध मुख लेकिन आज मेरे लक्ष्मण से कुछ हो गया है आज मेरे लक्ष्मण ने भरत को मारने के लिए कहा है आने वाला युग आने वाला समाज यह कहेगा कि लक्ष्मण राम जी के तो भक्त थे लेकिन भरत जी के प्रति उनका भाव अच्छा नहीं था उनको मारना चाहते थे और ये प्रसंग लोग उपस्थित कर देंगे मेरे लक्ष्मण मेरे लक्ष्मण के ऊपर जो सहसा कलंक लग गया है इस कलंक को प्रक्षालन करना हमारा धर्म है भगवान ने कहा लक्ष्मण अपने मन में लक्ष्मण मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम नहीं कहोगे कि उठो उठाओ भरत। संसार ये देखे कि जो लक्ष्मण मारने के लिए कह सकते हैं वो लक्ष्मण नाक रगड़ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उठो उठाओ भरत को बचन सप्रेम लखन पहचान करत प्रणाम भरत जानी कहत स प्रेम नाई महिमा था महिमा था क्या है यही नाक रगड़ना है कहत स प्रेम नाई महिमा था अपने ठाकुर के चरणों में नाक रगड़ रहे हैं प्रभा मैं नाक रगड़ के क्षमा मांग रहा हूं प्रार्थना कर रहा हूं हे रघुनंदन हे रामचंद्र मेरे अपराध से भरत को मत ठुकराओ मैं भरत को समझ नहीं सका श्री भरत को समझने की शक्ति मुझ में नहीं है हे स्वामी भरत महान भक्त हैं, उनके भक्ति को मैं समझ नहीं पाया मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझे क्षमा करें मेरे अपराध से भरत को मत ठुकरावे उठे और उठावे भरत को कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुना भगवान जानते थे मेरा लक्ष्मण कहेगा भगवान जानते थे मेरा लक्ष्मण निर्मल है भगवान जानते थे कि मेरा लक्ष्मण भरत का अत्यंत आदर करता है फिर उठे राम सुनी प्रेम धीरा कहूं पट कहूं निशंग धन अबर बस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान मैं भरत जी महाराज को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया इस प्रकार सबसे सब मिले हैं और थोड़ी देर के बाद जब अब ये ये साधारण मिल नहीं है महाराज। ये राम राम भरत का मिलन साधारण नहीं है ये ये प्रसंग कभी अपने की जीवन में मैं इसके ऊपर पंद्रह पंद्रह दिन व्याख्या किया करता था ये ऐसा प्रसंग है ये ये महाराज पंचोटी है यहाँ पर और इस पंचोटी में बटके वृक्ष के नीचे यहाँ पर चार प्रेम के सजग पु चारों दिशा में खड़े हैं एक तरफ श्री सी सीता जी एक तरफ श्री लक्ष्मण जी एक तरफ श्री निषाद और एक तरफ शत्रुघ्न ये चार प्रेम के प्रहरियों के बीच में श्री राम भरत का सुंदर मिलन हो रहा है अनोखा मिलन है साधारण मिलन नहीं है अनुखा मिलन है महाराज महाराज जी, मैं कह इसके लिए मुझे मुझे दोषी समझिएगा, उसके बाद सबसे मिले निषाद राज ने निवेदन किया कि महाराज और भी बहुत से लोग आए हुए हैं वशिष्ठ जी के साथ अब तो महाराज जी श्री सतुसूदन जी को श्री सी सीता जी के पास रख करके क्या सत्य का महत्व तो है देखिए श्री सत्य का महत्व तो देखिए सत्यसूदन के ऊपर कितना बात है इसका दर्शन करिए श्री सी सीता जी के पास रख करके और वहां से श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी श्री भरत जी सब दौड़े और दौड़ करके जाकर के गुरुदेव जा के, के चरणों में प्रणाम किया सबको माताओं के चरणों में प्रणाम किया सबसे बड़े प्रेम से मिले श्री राम लक्ष्मण बड़ा केवट का बड़ा भावपूर्ण प्रणाम है गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव वशिष्ठ जी ने केवट को उठा करके महाराज एकदम अपने हृदय से लपेट लिया ऐसे हो ऐसे ऐसे लपेट रहे हृदय से लगा रहे आश्रिष्ट कर रहे हैं बुझ पास में निबद्ध कर रहे हैं और वहां पर आनंद आ गया महाराज वहां ऐसा साधारण नहीं है जय लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज ने करुण संवाद सुनाया भगवान को बड़ा क्लेश हुआ भगवान ने जैसी धर्मशास्त्र की रीति है मंदाकिनी के किनारे जाकर के भगवान ने पिंडा पारा है पिंडा अर्पण किया है और पिंडा किस चीज का ये बैर के चून चूर्ण का और और किसका आ, ये सब पिंडा पार करके और वहां पर भगवान ने कहा कि हे पिताजी आपको यही पिंडा लेना पड़ेगा इसलिए कि मैं जो मैं बनवासी हूं और मैं कंद, कंद मूल कंदमूल फलाशायी हूं इसलिए यही पिंडा आपको दूंगा है ना इस प्रकार पिंडा पिंडा किया पिता की क्रिया की पिता की क्रिया करने के बाद एक आध दो दिन बीत गए भगवान ने श्री वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव लोग बड़े दुखी हैं इस जंगल में रहने की किसी की धन्य हो रघुनंदन चौदह वर्ष जंगल में रहने के लिए निर्णय किए हुए कहते हैं लोग बहुत दुखी हैं। और एक प्रश्न और भी है अयोध्या के दो दो सरताज दो मालिक एक चक्रवर्ती जी महाराज और दूसरे आप महाराज बड़ा कर्तव्य का उद्बोधन है गुरु के कर्तव्य का उद्बोधन असाधारण है इसको श्री राम जी ही कर सकते हैं कि अयोध्या के दो सिरताज दो मालिक दो स्वामी एक आप और एक महाराज दशरथ दशरथ जी स्वर्ग में हैं आप यहां हैं भाव अयोध्या किसके बल पर है आप यहां अमरावती राउ वशिष्ठ जी कुछ सोचने लगे कि मेरी प्रार्थना है कि सब समेत पुरधारी पाऊं। अब सबके साथ आप पढ़ा रहे श्री वशिष्ठ जी ने सुखमान के कहा धर्म सेतु करुणा आयतन कसन कहो असराम लोग दुखित दिन दुई दर्श देख लहो विश्राम हे धर्म सेत हे करुणा करुणातन आप ऐसा क्यों न कहो लेकिन लोग बहुत दुखी हैं केवल दो दिन रह लेने दो केवल दो दिन दो दिन और दर्शन कर लेने दो अब उस दो दिन में भी ध्यान दीजिएगा दिन बीत गया रात बीत गई दिन बीत गया रात बीतने वाली है दो दिन का और उस दूसरे दिन रात्रि में दर्शन करें रात्रि के दो बजे सब सो रहे हैं या जग रहे हैं हम नहीं जानते लेकिन दो का जगना हम देख रहे हैं दो का जगना हम देख रहे हैं एक पर्ण के भीतर जग रहा है और एक पर्ण के बाहर जग रहा है आप बड़े गंभीर सोता हैं आप समझ गए होंगे पर्ण के बाहर कौन जग रहा है हाथों में धनुष बाण लेकर बलकला पहनकर सावधान चौकन्ना होकर पर्णकुटी के बाहर जग रहे श्री लक्ष्मण जी महाराज और किसी ऊटज के भीतर गंभीर चिंता की मुद्रा में निमग्न बैठे हुए श्री भरतलाल जग रहे रात्रि है निशन नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुच सोच नीच कीच बीच मगन जस मीन ही सलिल सकोच उस मछली की अवस्था है